मुस्कुराते रहो बो शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात के कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आइए आज के आपके लिए विशेष आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज पर मौसम जो हम लोग देखते हैं कि बरसात भी कहीं कहीं होता है कहीं नहीं होता है कभी लेट होता है कभी जल्दी हो जाता है अभी अभी देखा हमने इस बार तो समर में भी बारिश हो रही थी <laughs> तो कहने का माब ये है कि ये जो परिवर्तन हुआ है मौसम में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा विषय बन गया है ग्लोबली विषय बन गया तो आइए इस पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ जानकारी आपको देंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आज जानकारी सुनकर क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक्सपर्ट तरुणा जी हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और टाटा में विशेष क्लाइमेट चेंज इस विषय को लेकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से तो उनका अनुभव सुनने को मिलेगा और तरुणा जी जो है ख़ास ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं तो एक अध्यात्म का जो फीलिंग है वो भी आपको आएगा जब वो बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से तरुणा जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू ओम शांति कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी जी अपने बारे में बताइए वर्तमान में आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं आप मैं अभी जॉब करती हूँ डेली में एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट में ये टैरी के नाम से जाना जाता है टेरी ये जो संस्था है ये पचास साल पुरानी है अच्छा। और ये हमारे देश की पहली संस्था थी जिसने पर्यावरण पे काम करना शुरू, शुरू किया था हु इससे मुझे दस साल का एक्सपीरियंस है रिनेबल एनर्जी में रिनेबल एनर्जी मतलब जैसे सोलर विंड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिसमें हम आ, सन की आ, जो सूरज की ऊर्जा है उससे बिजली बना सकते हैं और उसके हम अपनी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो आप आ, कितने दस साल से जुड़े हैं संस्थान से आ, मेरी मम्मी जो थी वो ज्ञान में चलती थी तो मैं आ, उनके साथ सेंटर पर जाया करती थी और मैंने योग भी सीखा है कुमारी से मैंने कितना जुड़ी हुई अच्छा अच्छा, अच्छा। और ये जो टाटा इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर कितने समय हो गए? गया uh, इसमें uh, इसमें मुझे तीन साल हुए हैं काम करते हुए अच्छा भी तीन साल में काम जी अच्छा तरुणा जी मैं चाहूंगा कि ये जो एनर्जी क्लाइम जो आप बता रहे थे क्लाइमेट चेंज पर तो यहाँ पर मेन मेन जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग जो अभी मौसम विभाग में या मौसम का जो जानकारी देते हैं न्यूज़ के बाद हम सुनते हैं कि भाई कल ये होगा वो होगा और ये अनुमान है तो ये अनुमान वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं क्या सिस्टम है क्या टेक्निक है वो थोड़ा सा बताएं जो वेदर को जो प्रिडिक्ट करने के लिए तो हम फोरकास्ट वगैरह नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं पर उससे क्या होता है कि जैसे अगर हम कल बारिश होने वाली है या होने वाली है उससे हमारी जो खेती है या फिर किसी पे भी जो इम्पेक्ट हाँ, आना बिल्कर, है या सागर उसको जो हाँ है, उसके लिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी जो जलवायु परिवर्तन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जो जो जैसे कि आज बारिश है कल तूफान है हुँ. कुछ भी है अगर हम उसको पहले से जान पाएंगे टेक्नोलॉजीज के द्वारा तो हम कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं कि जो हम पहले से प्रिपेयर हो जाए ताकि उसका जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर ज़्यादा ना आ पाए बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं लोगों को बचा सकते हाँ, हाँ और ज़्यादा नुकसान होने से भी हम लोग बच सकते हैं मैं ये पूछना चाहूँगा अब कि ये चीज़ें कैसे हम लोग को मालूम पड़ता है एज़ ए <laughs> ये इसके कुछ फोरकास्ट uh, के कुछ टूल्स होते हैं टूल्स uh, और मॉडल्स uh, प्रडिक्शन होते हैं जैसे हम मॉडलिंग वर्क करते हैं तो उसमें हम ये मॉडलिंग uh, में हम ये जानते हैं कि आगे के दस साल में या पचास साल में कैसा uh, कैसा ट्रेंड uh, था मान लीजिए मान लीजिए बा, बारिश का या वेदर का कैसा जो चीज़ हाँ पचास साल से कैसा ट्रेंड आ रहा है और आगे इस साल में कैसा रहा आगे के शॉर्ट पीरियड में मीडियम टर्म में अगले पाँच साल में कैसा हो सकता है नहीं, नहीं। आ, पिछला आ, देख के और जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको देख के कुछ कुछ उससे आ, अनुमान लगा के कुछ मॉडलिंग टेक्निक्स मॉडलिंग इक्विपमेंट्स जो अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे हम अनुमान लगाते हैं कि इतना जो है वो हो सकता है मतलब ये ये आ, परिवर्तन हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा अभी सोशल मीडिया पे एक दुबई वाला जो है बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था और सुना कि वो आर्टिफिशियल रेन उन्होंने क्रिएट किया था जी हवा में कुछ ऐसे फवारे जो है किसी चीज़ का स्प्रिंकल किया था उसके बाद फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे तो क्या वो कैसे वो क्या पॉसिबल नहीं या ऐसा कुछ है जी पॉसिबल तो है जैसे अच्छा कि अच्छा। हम आ, टे, अभी टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ कर सकते हैं और आ, पता कर सकते हैं कि कैसे हम कहीं आ, बारिश करनी है या मतलब बारिश को रोकना भी है तो कैसे हम उसमें कुछ कुछ उपाय कर सकते हैं वो सब है बट ये हमें जो है परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है आ, जैसे अगर हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस करनी है क्योंकि इंडिया का जैसे भारत देश है वो एक तरफ हम बोलते हैं कि वो विकसित भारत बने जो अभी सरकार का भी वो है कि हम विकसित भारत बनेंगे 2000 2050 से पहले बट विकसित भारत मतलब कि हमारी एनर्जी डिमांड्स हर इंसान की और हमारे जो नीड्स हैं जैसे कि जो गांव है उसमें भी और जॉब्स आएंगी और लोग जॉब्स करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो उससे मतलब हमारे एमिशन जो हैं जो हमारी जो आ, कार्बन अमिशन हैं वो तो बढ़ेंगे पर दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमें एक लो कार्बन आ, जो है लो कार्बन पाथ पे चलना है तो इन दोनों का जो है आ, इन दोनों चीज़ों का कि एक तरफ हम विकसित भारत बन पाए और दूसरी तरफ हम एक लो कार्बन जिंदगी को जी पाएं वो कैसे आ, आ, हो सकता है वो कैसे पॉसिबल है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और आ, आ, कि वे वो भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री माना जाता है बिनकर, बिनकर। तो डेवलपिंग कंट्री होते हुए कि वो डेवलप हो पाए और साथ साथ मतलब विकसित हो मतलब बार मतलब विकसित आ, के पात पे चल पाए पर साथ में एक जो है लो कार्बन जो है वो भी देश भी, भी बन पाए ताकि और देश भी देखे तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की शुरुआत की थी जिसमें कि सोलर इनिशिएटिव्स जो है वो आ, उसमें उनको कि भाई भारत में जो हो रहे हैं या रिसर्च जो हो रही है वो कैसे हम देशों में जो है उसकी एक्सपीरियंस लर्निंग कर सकते हैं या फिर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए जो जो पहल शुरू करी है सरकार ने वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है और विकसित भारत में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और इसके ऊपर जो है काफ़ी काम किया जा रहा है भारत देश में सोलार का जो है पिछले कुछ सालों से काफ़ी चलन भी हुआ है और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भी बनाए सरकार ने जहाँ पर किसानों को सोलार इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको स्कीम्स भी दिए जा रहे हैं और कई बार उनको जो है उनसे बिजली बना के उनको इनकम भी जनरेट करने का जो है एक सोर्स बन रहा है और बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हैं जो अगर उनके पास ठीक ढंग से जगह है तो उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहता है और इन्वेस्टमेंट करके अगर आप उन चीज़ों को लगाते हैं और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है और एक दो लोगों को अगर आप काम पे भी रखते हैं मेंटेनेंस के लिए तो शायद आ, साल भर के बाद जो है इनकम जनरेट होना शुरू हो जाता है और आपने जो अगर अमाउंट ज़्यादा पे किया लोन है तो वो लोन भी रीपे हो जाता है आ, आने वाले 10-15 सालों में और आपके पैसे भी बच जाते हैं और प्लस सारा सोलार सिस्टम जो इंस्टॉलेशन हो गया था उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ भी कर सकते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाती है जी <laughs> तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव काम चल रहा है तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए है ब्रह्म कुमारी स्का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मार्च वन एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो जो बाजे हाथों में radyo madhuban bana aaya apke aangan aaya khushiyon ki bahar ke laman ka gulshan sunte raho muskurate raho radio madhuban sunte raho muskurate raho नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही हैं तरुणा जी से जो क्लाइमेट एक्सपर्ट है हमारे बीच में और एक और बात आती है यहाँ पर हम लोग बहुत सारे समय पे ऐसे देखते हैं कि बिजली के उपकरण या फिर सोलर अगर हम घर में यूज़ करना चाहते हैं तो प्लेट्स वग़ैरह लगाने में आ, क्या क्या चेंजेस या नए नए जो सोलार प्लेटिंग्स आ गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सोलर uh, सिस्टम्स बहुत तरीके के होते हैं जैसे सोलर पीवी होता है सोलर सोलर uh, एक तो होता है कि डिसेंट्रलाइज लेवल पे कि जैसे हम नहीं। नहीं। घरों में सोलर रेजिडेंशियल एरियाज़ में हम सोलर का इस्तेमाल करें वो होता है और दूसरा होता है कि सोलर पार्क्स जो बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए बनते हैं या फिर जैसे कि ब्रहमा कुमारी इसमें सोलर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल होता है जिसमें कि सूरज की किरणों से हम हीट uh, जनरेट कर सकते हैं और वो हीट को हम कुकिंग परपज़ के लिए और और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अलग अलग सोलर के एप्लीकेशनस हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है पर जहाँ तक देखा गया है कि इंडिया में सोलर की कोई कमी नहीं है तो सोलर एनर्जी को हम बहुत ही अगर हम प्रमोट करें अभी भी जो अभी सरकार का भी जो इनिशिएटिव है कि सोलर आ, हर घर में सोलर होना चाहिए तो वो उससे हमारी जो है एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है वो हम अचीव कर पाएंगे भारत में और इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए क्योंकि भारत में सूरज सूर्य किरणों की कोई टाइम रहता मोस्टली बारिश जो, के समय छोड़ के और इसमें जैसे कि खाना बनाने वाले अलग अलग प्लेट्स वगैरह भी डेवलप किया है काफ़ी जो है और इसको जितना ज़्यादा हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो मेरे ख़्याल से सा बहुत ज़्यादा जो है हम लोग इस एनर्जी का उपयोग करके बिजली बचा सकते हैं और अपना जो है हम लोग अपना बजट भी कर सकते हैं <laughs> दोनों चीज़ें अच्छा इसके साथ में जैसे कि मौसम विभाग में और नई चीज़ें क्या आ रही हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या क्या नई चीज़ें आने वाले भविष्य में वो थोड़ा सा बताएं। टेक्नोलॉजीज <laughs> के हिसाब से जैसे अभी एआई आ, आ गया है जैसे कि आप एग्रीकल्चर का देखते हैं खेती में भी आप जो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल कम कैसे कर सकते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं तो ड्रोन सिस्टम्स जो के, के द्वारा आप बिल्कुल बिल्कुल जो है इरीगेशन कर सकते हैं या फार्मर्स के लिए जैसे सोलर इरिगेशन भी आ गया है तो वो, वो वाली टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं तो हर सेक्टर में एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जैसे बिल्डिंग्स का है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें भी कैसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके हम अपने मतलब अपने आप को किसी भी आपदा के चीज कैसे प्रिपेयर कर से सकते से हैं बिल्कुर बिल्कुर। वैसे एक और बात आती है जैसे कि हमारी युवा साथी हैं अगर वो इस तरह से इस एनर्जी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हो रहा है तो यहाँ पर अगर जॉब सेक्टर के लिए वो अगर सोचते हैं तो किस किस तरह के जॉब्स हैं उसके बारे में युवाओं के लिए थोड़ा गाइड कीजिए युवाओं के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि ये एक नया विषय है और युवाओं जो है कंपनीज के अंदर ईएसजी करके एक रोल होता है सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर करके एक रोल होता है कि जिसमें जो सस्टेनेबिलिटी इनिशियेटिव दिखता है तो ये कंपनीज में काफ़ी इसकी डिमांड अब हाई हो रही है क्योंकि हर कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू और अपना बिजनेस और एक सोशली रिस्पॉन्सिबल संस्था के हर कोई संस्था जितनी भी संस्थाएं हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल और ऐसी संस्था बनना चाहती हैं जो पर्यावरण पे कॉन्ट्रीब्यूट करें तो इसका बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉरचुनिटी है कि युवाएँ जो है सस्टेनिबिलिटी के फील्ड में सस्टेनेबिलिटी कोर्सेस करके या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोर्स करके वो अपना एक करियर ऑपरचुनिटी बना सकते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर के रूप में और कंपनीज़ में भी इसके ई जो है अब जैसे जो टॉप लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो सरकार ने मैंडेट करा है कि उनको अपना बीआरएसआर करके एक प्रोफाइल होता है बिज़नेस रिस्पॉन्सिबलिटी एंड सो बिज़नेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स जो वो आ, उनको अपडेट करना है तो वो उसके लिए उसको बनाने के लिए भी कंपनीज को मदद चाहिए तो ऐसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर सके जो क्लाइमेट चेंज पर जलवायु परिवर्तन पे काम कर सके और नए इनिशिएटिव्स और नई सॉल्यूशंस को ढूंढ सके कि युवाएँ युवाओं जो युवाएँ जो हैं वही सोल्यूशंस को ढूँढ सकते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ करने का है और सोलार को लेकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं इवन आ, सोलार के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं और आ, इसको जो है आप कुछ कुछ चीज़ें जो है आप आ, पोर्टेबल अगर हम लोग बना दें तो मोस्टली लोगों को जो है आ, चीप हो और आ, बिना कोई ख़र्चे का चल रहा है तो ऐसी चीज़ों पर लोगों का ध्यान भी रहता है लोग अवेयर है इन चीज़ों को तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट भी आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और साथ ही साथ आप काफ़ी काम कर सकते हैं और लोग इस क्षेत्र में कम भी है और आप अगर इसमें रुचि दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं तरुणा जी मैं चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी से पिछले दस साल से जुड़े हैं तो आपका अपना निजी अनुभव क्या है ब्रह्मा कुमारी में जाना आपको क्यों अच्छा लगता है वहाँ से आपको क्या प्राप्ति है थोड़ा सा बताएँ मेरे को मेडिटेशन अच्छा लगता है और मैंने जो ज्ञान सुना है उसका उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उससे मतलब मैंने जितने भी आपके जितने भी ड्रीम्स हैं उनको आप कैसे फुलफिल मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में वो आप योग के द्वारा अपने थॉट्स के द्वारा संकल्प से सिद्धि जैसे बोलती हैं वो आप अपने किसी भी संकल्प को आप अपने रियलिटी में ला सकते हो वो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है एंड मैंने ऐसे बहुत सारे जैसे मेरा म, मतलब जैसे मुझे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है और मेरा एक गोल है कि मेरे को इस प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो मुझे प्रोजेक्ट मिला है अच्छा। तो उस उस संदर्भ में जैसे कि कैसे हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो उससे काफी मदद मिली है बहुत बढ़िया एक हाथ मेडिटेशन का कोई एक्सपीरियंस हो आप ध्यान में बैठे हो ऐसे कुछ अनुभव हुआ हो ऐसा कुछ ऐसे तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव होते हैं मतलब वो वो वो कि कि कि कि जैसे जैसे हम हम नहीं कर सकते वो एक पर्सनल अनुभव भी होते हैं हैं <laughs> हैं जो जिसको बोलते तो जैसे <laughs> तो काफी हुए आपको अनुभव जी चलिए तरुणा जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आपने आ, सोनार के बारे में क्लाइमेट चेंज के बारे में और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी दिया है और अभी जो आप जहां पर काम करें टाटा एनर्जीज़ में काम एनर्जी ये टाटा का ही एक भाग। टाटा, टाटा का पहले था। अच्छा, अब अभी ये है नाम से। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि डी एनर्जी से आप जुड़े हैं तीन साल से आप इसमें काम कर रहे हैं और यहाँ पर एनर्जी को लेकर रिन्यूबल एनर्जी को लेकर काम किया जाता है और रिन्यूबल एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें वास्त चीजें आ रही है इवन आप देखेंगे कि हवा से भी पानी बनाया जा रहा है <laughs> सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हवा से पानी कैसे बना जाता है तो आप एक शायद वीडियो वायरल हुआ था ये भी व्हाट्सअप पे कि बेंगलुर का एक टीम है जो हवाई को जो है उसको उस सिस्टम में डाल देते हैं तो उससे वो पानी बनता है और वो पानी पीने लायक हो जाता है प्योर फॉर्म में मिल जाता है और सस्ता भी मिल जाता है मैं एक बॉटल आपको जो है जैसे बाहर हम खरीदते हैं दस रुपये का तो वो बॉटल आपको शायद पाँच रुपये में ही बन के मिल जाता है तो अपने आप में ये भी एक यूनिक है तो इस पर अभी देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये चीज़ें जो है इसको रीनिवल या फिर एक्स टेस्टिंग मॉडल पे ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं अगर इसको आप थोड़ा हाई लेवल पे और थोड़ा प्रैक्टिकल उसको अगर उस पर काम करेंगे आप युवा है तो इस तरह के रिसर्च प्रोडक्ट पर अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक नया इतिहास रच सकते हैं वन आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं तो हमारे पास मौके बहुत हैं और मैं चाहूँगा कि आप रिनीबल एनर्जी से जुड़े रहे और तरुणा जी का जो दी एनर्जी का एक्सपीरियंस आपने सुना ही तो उनको भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर और देखेंगे कि क्लाइमेट में अभी काफ़ी चेंज हो रहा है तो हमें भी आ, अब इस बदलाव को जो क्लाइमेट चेंज को बदलाव करने के लिए इसमें क्या हम लोगों का एक ह्यूमैनिटी के रूप में क्या कंट्रीब्यूट करने से हम क्लाइमेट को बचा सकते हैं <laughs> उसमें ये होता है कि जैसे जो इनर क्लाइमेट है हमारा जो अपने मन का क्लाइमेट है वो हमें सही करने की जरूरत है तो आउटर <laughs> क्लाइमेट अपने आप ठीक हो जाएगा इसका सीधा सा क्योंकि सारे सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही हैं तो अगर हम टेक्नोलॉजी कर बात ना भी करें तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कि हमारा अपना इनर क्लाइमेट अपने ठीक करना है।, है।, है और इसके लिए योग करना और स्पिरिचुअलिटी स्परिचुअलिटी को मतलब कुछ कुछ अपने जीवन में ऐसे रिचुअल्स करना जिससे कि आप भगवान से जुड़े रहें वो बहुत ज़रूरी है उससे आपका इनर क्लाइमेट जो है वो परिवर्तन होगा तो आउटर क्लाइमेट अपने आप ही चेंज हो जाएगा तरुणा जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है और आशा करूँगा हमारे सभी युवा साथियों को भी ये बातें सुनकर अच्छा लग रहा है तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में जहाँ हमने लास्ट में तरुणा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके इनर यानी मन की जो क्लाइमेट है उसको ठीक करें क्योंकि मन के अंदर आपके जो है नेगेटिव विचार आते हैं या फिर क्रोध के विचार आते हैं तो वो चीज़ें हमें जो है बड़ी मुश्किल में डाल देती हैं और अगर आप वहाँ पर अपने मन को अगर आप थोड़ा सा बैलेंस कर लिया आपने विचार अपने चेंज कर लिया तो विचारों को कूल करना विचारों को धीमा करना बहुत ज़रूरी है आप एक एग्जांपल देके अगर हम लोग समझे अगर आप हाईवे पे हैं और स्पीड में चल रहे हैं ओके लेकिन वही स्पीड अगर आप नॉर्मल रोड पे रखेंगे तो मुश्किल होगा ना <laughs> तो जैसे ही आप सिटी में आ जाते हैं तो आप ब्रेक डाउन करते हैं आपकी स्पीड लेवल जो है नॉर्मल रखते हैं फोर्टी सिक्सटी हंड्रेड के बीच में तो हाईवे पे आप 100 के ऊपर चले जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको वो स्पेस मिलता है वैसे करने के लिए लेकिन यहाँ पर जब सिटी में आते हैं विलेज में आते हैं तो आप जिस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करके चलाते हैं वैसे ही हमारे विचारों को भी हमें जो है हमेशा देखना है हमारे इनसाइड जो है उनको अगर हम लोग स्पर्श करते हैं उसको अगर कूल रखते हैं मैनेजेबल रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आपको भी खुशी होती है उन चीज़ों से तो ये चीज़ें करने के लिए आपको मेडिटेशन जो तरुणा जी करती हैं उस मेडिटेशन का आप भी प्रैक्टिस करें आपके नज़दीकी किसी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ कर, तो आप जो है क्लाइमेट चेंज में आपका मेडिटेशन करना क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है तो आप करेंगे आपको देख के दूसरा करेगा दूसरे को देख के तीसरा करेगा जिस तरह से हम थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन अगर करते हैं तो निश्चित तौर हम इस क्लाइमेट को पूरी तरह से अच्छा कर सकते हैं तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ एक बार तरुणा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत खुशियां आप सुनाए हैं रेडियो माधवन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो बस्कर रहो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे चारे तेरे बो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे चारे तेरे बो तुझे के होटों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो एक दिन बिक जाएगा जग में रह जाएंगे चारे गए तेरे लाल ला ला ला ला ला ला ला, ला, ला, ला, ला, ला। पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये पूरी तो पल की मजबूरी फिर पाई दिलवाला कहे काहे को घबराए परम धारा जो बहती है मिलके रहती है बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को ला ला लाला लाला ला। ला ला। ला ला। ला। la like gion धन ना टूटे और होने वाली है अब रहना है थोड़ी करम कम सर को जूता है तू बैठा जाोरी से न जोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के नाम जग में रह जाएंगे चार ला ला, ला, ला, ला, ला। la la, la.